अगम अगम उसी के हेतु की सिद्धि के लिए जो हेतु है उन हेतुओं को समझाने जा रहे हैं कथन करने जा रहे हैं अर्थ की सिद्धि के लिए हेतु तो बता रहे हैं क्योंकि जो विद्वान है वही ब्रह्म स्वीकार कर लिया आवा प्रकृत ब्रह्म को पुलिंगत्व कथन करना चाहते उसके लिए हो रही है सर्वालागत मुत्थित सुप्रशात सकृ ज्योति समय सर्वालाप विगत वहात्मा सभी प्रकार के व्यवहार से सकल गर्मेन्द्रियंगा विषय इसलिए उसका कथन नहीं होता जो कुछ भी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय का विषय उसी का कथन होता है ना अतएव सर्व अभिला सगल इंद्रियों का अविषय स्थापित कर दिया ब्रम केवलों का ही अविषय नहीं किन्तु अंत कर्ण का भी सर्व चिंता समुपित और चिंतना सभी मनोव्यापार से भी शून्य अंत कर्ण के सगल व्यापार से भी शून्य हो और सुप्रशांत वह अत्यंत प्रशांत है सक नित्य प्रकाश स्वरूप है समाधि रूप चलनादि क्रिया से शून्य है और वह है अभय हाँ है सगल कर्णों से रहित तो अंत कर्ण से सल रहित तो। और सगल विषयों का जो विषय भाव से रहित है वो सकल इंद्रियों का विषय भाव से वो रहित तो है तो विषयी है कहते विषयी भाव भी नहीं है किंतु वो प्रकाश स्वरूप है बाह्य कर्ण अंत कर्ण सर्वसंब हुए आत्मा अत्यंत शुद्ध है ये स्थापित हुआ अभिप्य अनेलाप अभिलप अभिलापः अभिलापः वाक् इंद्रिय वाक्लप्य सौम कहा शब्द हो जाता है विषय सर्वप्रकारस्य विधान से सर्वप्रकारस्य अभिदानस्य जिसके द्वारा शब्द का उच्चारण किया जाता है वह अभिला शब्द उच्चारण का सर्व तस्माद् विगतः इस शब्द उच्चारण के साधन भूता जो वाक इंद्रिय है उससे रहते है वागत्र उपलक्षणार्थ वाक उपलक्षण है क्यों सर्व बाह्य कर्ण वर्जित है सगल बाहिकरणों से रहते है जब सगल बाहि करण रहते है उन करणों का विषय भी नहीं है वो जब करण ही नहीं है वो तो कर्ण का विषय भी नहीं है वो न करण का विषय है न कारण है इसीलिए वह शुद्ध इत्यादि है तथा सर्वचिंता समुचित चिंतित अनिया चिंता, चिंत चिंता बुद्धि तो सगल चिंता से ऊपर उठा हुआ है तो मतलब क्या उसके समझा चिंता शब्द क्या नहीं आई थी चिंता बुद्धि तो उससे भी ऊपर उठा हुआ अर्थात अंत करण वर्जित अंत करण से रहित है अतः अंत कर्ण का विषय भी नहीं है स्वयं अंत से रहित है अंतकर्ण रूप भी नहीं अंतकर्ण विशिष्ट भी नहीं अंत का विषय भी नहीं अतएव है, है, दो एक दो परह, ये दो दो एक दो में मुंडो वह परमात्मा संपूर्ण जगत का कारणभूत अक्षर तत्व जो पद है माया है उससे भी पर है अक्षरात्त पर अप्राण यमना शुभ्रक तो प्राण रहित है मनो रहित है अतएव शुभ शुद्ध है अप्राण इत्यादि के द्वारा एक तरह से स्थूल शरीर रहित अप्राण अमान सुख शरीर रहित है शुभ्रने वह अविद्याण शरीर रहित है शरीर अभाव को तो अप्राण यमना शुभ्रकर्द अक्षरा पास्यापेक्षण राहित पारण माया उसी पर पर पर है है कारण कारण उस के से भी कौन ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म और सुशरीर तनकोण है विद्यात्मक उससे परे, क्षर और अक्षर दोनों से परे क्षर कार्य अक्षर कारण है उन दोनों से परे है परमात्मा जिसमें सर्व विशेष वर्जित हो अत सुप्रशांत जिसलिए वह सगल विशेष रहित है इसलिए वह सुप्रशांत है सर्वविक्षेप रहते ज्योति सदैव ज्योति आत्म चैतन्य स्वरूपे आत्मा के प्रति स्वरूप से वह है। समाज निमित प्रज्ञा क्योंकि एकाग्र एकाग्रता है, एक आगर। एक है निमित्त जिसका ऐसा जो प्रज्ञा प्रकृष्ट ज्ञान उसी के द्वारा अनुभूय मान है वह स्वप्रकाश स्वरूपता समाज वाज समाधि थे अन्य लिया साधन कोटि और अब अधिकरण ले गया समाधि समाधि ही सगल इंद्रिया अंतकरण बाहकरण संकर्णों का वृत्तियों को समाहित कर दिया जाता है उसका नाम समाधि और और अचल समाधि रू को तो समाधि के द्वारा जिसको अनुभव किया जाए तो समाधि स्वरूप ही हो उसका नाम ब्रह्म है और कैसा है वह अचल हमारा विक्रिया अतवा विक्रिया भवात विक्रिया का भाव चलना भी त्रिविध विक्रिया का भाव होने से विध प्रकार की विक्रिया का भाव होने से विविध प्रकार के क्रिए विक्रिया होने से वह अचल है अभय है वो कार्य का ले लिया इन्होंने चार मन अविक्रिये वो अविक्रिय इसलिए वो अब है प्रकृत में जो अविक्रिय है जो या लौकिक किसी प्रकार का भी हानोपादान की योग्य नहीं है ये स्थापित हो गया अभिक्रियो ने मात्र से तो स्पष्ट कर रहे हैं अब ग्रहण करने योग्य भी नहीं है और त्याग योग्य भी नहीं है चाहे वैदिक चाहे लौकिक किसी प्रकार की विधि निषेध अधीन होकर के वह त्याग या ग्रहण योग्य नहीं है क्योंकि वह अविक्रिय इस बात के और स्पष्टीकरण के लिए अगली कार्य का आरंभ होती है भाष्पा अवतरण काम यही करे बात ब्रह्म समाज रहे चलो अवैतम अतो न तत्र ग्रहण ब्रह्मा समाधि है और है और इसलिए उस उक्त के विषय में कोई न ग्रहण कर सकता है न त्याग कर सकता है इत्यादि न विद्यते समता दूसरी कार्यकाल में कहती समय यहाँ पर आगे संहार कर दिया दूसरे से लेकर अड़तीसवे तक एक प्रखंड जैसे बना करके मार कर रहे हैं तत्व में या तत्रा, उस में ग्रहों ग्रहण ग्रह उपादान पकड़ना किसी चीज को जैसे घट को आपने अंकों से ग्रहण कर लिया शब्द को कानों से ग्रहण कर लिया उस ब्रह्म को किसी से भी ग्रहण नहीं किया जा सकता और न किसी त्याग ही किया जा सकता उत्सर्ग उत्सर्ग नित्या त्याग भी नहीं हो सकता ग्रहण और त्याग दोनों का विषय नहीं है वह ब्रह्म चिंता जिसमें किसी प्रकार का चिंतन नहीं हो सकता जिस विषय में किसी प्रकार का चिंतन आप प्रम ऐसा है या ब्रह्म वैसा है ऐसा वैसा किसी भी प्रकार से चिंतन नहीं कर सकते प्रकार ही नहीं है वो निष्प्रकार निर्धरक स्वरूप होने से निरवय है वो निष्क्रिय है वो अतः वहां पर कोई चिंतन भी नहीं चल सकता जहा अन्य और सवयत्व है वहीं पर ग्रहण उपादान चिंतन चलता है ग्रहण मन उपादन और उसर्मे त्याग एवं चिंतन ये चल सकता है जो निरवय है और जिसमें अन्यत्व अन्य नहीं है ऐसे ग्रहण कर सकते हो त्याग कर सकते हो चिंतन कर सकते में में उस स्थित रहित होता समता को प्राप्त कर लेता है कौन ज्ञान तो आपका अपना स्वरूप जो है ज्ञान है वह ज्ञान आत्मा तो में ही संस्थ हो जाता है आत्मा तो हो गया अर्थ तो ज्ञान अपने आप को ही विषय कर लेता है एक तरह से अपने आप का विषय क्या करना है प्रकाश प्रकाशित हो गया अब कोई प्रकाश का प्रकाशन भी वो नहीं करता क्योंकि उसके लिए कोई प्रकाश ही नहीं रह गया अजन्मा है ज्ञान और समता समता मैं आत्मा के सम हो जाता है अब तक जो है आत्मा से विषम था प्रति था विशिष्ट ज्ञान था घड़बड़ा विषय विशे विशिष्ट होकर के था और वो को प्राप्त हो गया ब्रह्मणी उस ब्रह्म के में ग्रहण करना पकड़ना इंद्रियों के द्वारा उस ग्रहण करना न उत्सर्ग उत्सर्जनम भान वर्जन त्यागना वह भी नव विद्यते नही हो सकता है त्रिया तो जिस विषय में किसी प्रकार की विक्रिया होती हो, हो परिणाम होता हो या परिणाम हो सब विषय होने का मतलब तद्योग्य हो जाए तो उसी को आप ग्रहण कर सकते या त्याग कर सकते हैं परिणाम हो या परिणाम के योग्य हो परिणाम का विषय क्या होगा परिणाम योग्य हो। परिणाम को भी ग्रहण करते हो परिणाम की योग्य वस्तु को भी ग्रहण करते दही सकते परिणाम हो गया वो भी ग्रहण होता है परिणाम के जो योग्य है, ऐसे कौन है दूध, उसे भी करते हैं। और न्याग भी होते इसी प्रकार से ब्रह्मणि तद ये दोनों ही असंभव नहीं है नाम है परिणाम उसका होता है परिणाम के योग्य है वह दोनों ही नहीं है अतः प्रणाम स्वरूप भी नहीं है कार्य रूप भी नहीं है यह किसी कार्य के प्रति कारण रूप भी नहीं है उस ब्रह्म को न उपादन हो सकता है क्यों नहीं हो सकता ब्रह्म में दोनों क्योंकि कारण क्या है विकार है तो अन्य अभाव निर्वय विकार का कारण तो ही है एक तो अन्य होगा दूसरा वन सावय होगा और ब्रह्म से अन्य कुछ भी नहीं और ब्रह्म खुद सावय भी नहीं अत ऐसा कोई विक्रिया नहीं हो सकती जैसे आप देख रहे हैं कुड़ाल खड़ा है अन्य है घट रूपा विकार हुआ उसकी योग्य जो विक्रिया है उस विक्रिया में कारणीभूत मुख्य रूपेण कुड़ाल खड़ा है वहां निमित रूपेण उपादान कारण मृत्यु का है वह उस उपादान कारण को लेकर वह निमित कारण कुलाल क्या करता है अनुद्ध कारणों की सहायता से घट रूप कार्य को निर्माण करता अन्य था ना, से अन्य दूसरा था है दूसरा खड़ा है कुड़ाल अति उसने उस मृत्यु कार बना दिया को दूसरा है क्या जो विभिन्न निए प्रकारों की सहायता से उस भ्रम रूप उपादान कारण से कुछ न कुछ नया प्रणाम कर दे ऐसा कोई अन्य नहीं है और कहा चलो अन्य ना भी हो आलू वगैरह टमाटर वगैरह देखिए ना रख के रखे अपने आप सड़ जाता है हजार दो हजार पचास हजार साल में ये चलो चीज के ऊपर निर्भर है ना मकान बना के छोड़ दो क्या होगा कोई मन नहीं रहेगा झाड़ू नहीं मरेगा पोसा लगेगा सफाई नहीं करेगा तो कितने साल टिकेगा सौ पचास साल 100 साल 200 साल, दो तो सौ साल खत्म भी हो, larger... 200幸福... हो जाए अंत्व तो अपने आप धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे परिणाम होगा हजार दो हजार लाख साल दो साल दो लाख तीन लाख दस लाख साल वो लंबी से लंबी टाइम ले लो जितनी कल्पना कर सको और फिर अपने आप विरोध नष्ट हो जाए तो जा ऐसा भी नहीं हो सकता ये सब तब होता है जब वो सवय होता है अन्य से भावात विकार का कारणभूत क्या है अन्य वह अन्य है यहाँ ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है और ब्रह्म खुद निरवय सवय अतु न तानोपाद आने संभवता इसलिए इस ब्रह्म में न हान उभयत्र उभय का भाव होने कारण वाला इस ब्रह्म में न त्याग न अन्य और अवयत्व दोनों का भाव होने के कारण से उस ब्रह्म में त्याग ग्रहण दोनों ही संभव नहीं है चिंता विद्यते इस पर कहते सर्व प्रकार चिंता न संभव संभवती सब प्रकार का चिंतन नहीं हो सकता मनस्तानोपादान करता है जहां पर मन की प्रवृति नहीं हो सकती है कह दीवाचन तब प्राप्त मन दास मन की प्रवृत्ति नहीं जहा ऐसे विषय में ठाक्र ग्रहण कैसे हो सकता है हानोपादान जिसको मन पकड़ लेता है ना भले बाहि इंद्रियों का विषय नहीं हो रहा है तो मन का भी विषय हो जाए तो भी आप उसको पकड़ने कोशिश करेंगे अच्छा विषय है तो ग्रहण करने की कोशिश करते हैं खराब विषय आ गया मन में तो उसको कोशिश करते लेकिन मन का विषय होना जरूरी होता है और जिस विषय को हमने बताया ब्रह्म के बता दें अति फिर ग्रहण और त्याग का प्रसंग ही नहीं बनता यदय आत्मसत्या जाता है तदैस विषयाभा कहने का मतलब जिस समय आपको गुरु और शास्त्र के उपदेश के माध्यम से आत्म सत्यम ऐसा अनुभव हो गया पहला हो गया ऐसा आत्मा सत्य है यह शास्त्र के उपदेश हो गुरुमुख से जब अनुभव में आ जाता है अनुबोध इसलिए है पहले विचार हो चुके अनुभव पर इस वाक्य पर आत्मसत्य अनुबोध पर कई बार विचार हो चुके हैं जब वो पैदा होता है यदा पदैव उसी समय आत्मसंस्तम उस समय आप ग्रहित हो जाएंगे आत्मसंस्थम ब्रह्म संस्थम ब्रह्म संस्थ अमृतत्व में ये तीन शब्द मिलता है ब्रह्मवित्त ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म ये तीनों अलग अलग चीजें हैं ब्रह्मवित अधिकतर परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयोग किया और ब्रह्मनिष्ठ उस परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में भी दृढ़ निश्चय वाला अभी अनुभूति नहीं उसे भी ऐसा भी कुछ लोग लिए और कुछ अनुभूति प्रेम निकरान निष्ठा इसलिए हो गया कि अनुभूति हो गई जीवन मुक्त है और ब्रह्म संस्थान मुक्त का अंतिम अवस्था ऐसा लोग लेते हैं और कुछ लोग ब्रह्मिष्ठ को भी जब परोक्ष में ले लेते हैं तो उनके लिए ब्रह्म संस्थ जीवन मुक्त हो जैसे आपने ज्ञान की सात दीपिकाओं में देखा कि जो जीवन मुक्त को तीन कोटि में है ना वहां पर ब्रह्म्वित, ब्रह्म्वित ब्रह्म्वित था ना गीता में आया था सब्त के विवेका जर्सा पांचवी छठी सातवीं चार तीनों की भूमिकाएं जी मुक्त की भूमिका इस तरह जीवन मुक्त में भी अनेक कोटी है लेते हैं, यहाँ भी आप दो कोटि मान लेते तो कोई आपत्ति नहीं है ब्रह्मित परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म दोनों एक दोनों आप ब्रह्म ज्ञान कोटी में ले लेंगे जीवन मुक्ति दो अवस्थाएं एक स्थिति है एक समय स्थिति उत्तर उत्कृष्ट है लगातार उसे बने रहना और सहज में स्थित हो जाना स्थिति पहले उसमें जाना है और लगातार अपना इस स्वरूप के चिंतन कर रहा है और सहज में स्थित हो गया तीनों ही शब्दावली आपको मिलता है उपषद्धों में श्रोत्र ब्रह्मिष्ठम गुरुित्रिया ब्रह्म कर सगल विषय में चक्र तो बार अनेक जगह चुका है। क्या हो जाएगा? गया धान ही नहीं होता अग्निष्ठ आत्मनिर्षम अग्निजुष्टता दाही का वाह होने पर पहले बता चो अग्नि दाही का, का वाह हो जाए वह किसको जलाएगा जलाएगा नहीं गया? गया। वो अपने में हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये विषय नहीं रह गया सारा जगत विच्छाई हो गया तुम तो दाम ना जगत हो गया तब वह आत्म तो किसको प्रकाशन करेगा प्रकाश ही नहीं तो प्रकाशन शुरू करेगा और प्रकाश कहां से कहेंगे तो प्रकाश सामान्य स्वरूप हो जाएगा क्योंकि अब, तो अब तक उत्पत्ति की भ्रांति की वृत्तियां उत्पन्न हुई तो ज्ञान को भी आप उत्पन्न करके व्यवहार करते थे और सकल कार्य नहीं रहा पर सब कुछ मिथ्या हो गया उपस्थित नहीं रह गया हा? तब क्या हुआ? तब उसे प्रकाश भी नहीं। प्रकाश प्रकाश स्वरूप स्थित हो गया समताम समता परम साम्यम आपन्नम भवति, परम साम्यम निर्विशेष रूप सामान्य रूप निर्विशेष स्वरूप प्राप्त कर गया प्रतिज्ञा जो इसी की की दूसरी में की गई थी अतो वक्ष्यानि अजात्य पर मैं उस विषय में में बारे को कथन करने जा रहा हूं जिसमें कारपण्य नहीं है जिसमें जन्म नहीं है और जो निर्विशेष भाव है वह तुम्हारे जो कथन करने शुरू किया था पूरा हो गया इति तत् उपपत्तिता उक्तं, इस प्रकार से से से जो में कही गई है युक्ति से और शास्त्र प्रमाण उसका हम कर दिए हैं समझो अजात सत्या अन्य इसलिए अजादानदम और तस्माज आत्मसत्यान बोधा चाहविशेष ऐसा इस प्रकार से वचनों के माध्यम से जो शास्त्र का वचन है और शास्त्राधीन होकर के आचार्य वचन है उसे निर्णय कर लिया आत्मा ही सत्य है ऐसे पश्चात जो अनुभूति हुई है उस अनुभूति से अलग जो भी है वो कार आत्मा ही सत्य वही मैं हूं इस अनुभूति से अति कुछ भी है सर्वं अन्य सर्व कार्पुनिक कृपणाता सच कैसे निर्णय हुआ क्योंकि ब्रदायण में साहब का तीन आठ दस में कार्य दे किया अवित्वा श्रृंगार किया अस्मात्ति सकृपण वह यह जो व्यक्ति यो वा निश्चित रूपेण एक जो अक्षर तत्व है यह जो अक्षर तत्व है मैंने आत्मज्ञान है ये आत्मज्ञानम अक्षर विषय हे गार्गी अवहित यह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए बिना अस्मा लोका प्रीति ये शरीर छोड़ के चला जाता है मर जाता है इस लोग से चला जाता है अर्थात मर जाता है वह निश्चित रूपेण अत्यंत दीन पुरुषे कंजूस कंजूसे अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया जाना मई वह ब्रह्म मई वह परम पुरुष परमात्मा हूं ऐसा अनुभव नहीं किया और शरीर छोड़ दिया शरीर मर गया उसका यहाँ तो वह व्यक्ति से और कोई बढ़कर कृपण कंजूस नहीं हो सकता शरीर मिलाई था उस अनुभूति के लिए और जिस के लिए चीज है उसको तुमने अनुभव नहीं किया और अन्नी के लिए इसको लगा दिया तो व्यर्थ ही जीवन गवा दिया इति प्रमाण परम कहते हैं कि आत्मानुभूति जो कुछ भी है वह कृपण का विषय है समझो प्राप्ति ब्राह्मणों करत भवती प्राय क्योंकि सभी लोग वास्तव में इस आत्मानुभूति को प्राप्त करके ही कर्त-कृत्य होते हैं वास्तव ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हो जाते हैं ऐसा हमारा अभिप्राय है ब्राह्मण भवती क्या मतलब कर्म योगी भी या सर्वे समस्त लोगों को कर्म उपासना ज्ञान अभ्यास के माध्यम से क्या प्राप्त हुआ ब्रह्म स्वरूप अवस्थित हो ब्राह्मण मैंने कि पंडिया तीन नंबर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ब्रह्मस्वरूप अवस्थित हो जाना यही मुख्य फल है वह प्राप्त कर लेता है कृत अतवृत्य हो जाता है अब प्रश्न है यदि ऐसा पारमार्थिक ब्रह्मस्वरूप स्थान रूपा फल को देने वाला यह अद्वैत दर्शन है इस अद्वैत दर्शन को सभी लोगों द्वारा क्यों न आदर किया जाता है क्यों ना ग्रहण किया जाता है क्यों इसका श्रवण मर्णसर अनुभव नहीं किया जाता है वो हमें बताइए क्या कारण ऐसे महान अद्भुत अद्वैत दर्शन है और कुछ करना नहीं है यहां पर केवल अहंता ममता कर्तृ भोक्तृत्व को त्यागना है वो इतना कठिन हो गया है कि लोगों के लिए लगता है कि अद्वैत वेदांत बिल्कुल भारी है असंभव ऐसे क्यों लोग उल्टा सोचते हैं और इसे अद्भुत दर्शन को ग्रहण नहीं करते हैं बल्कि अनादर कर देते हैं कहते वेदन गलत है सुनना सुनना ही नहीं पाप है ऐसा ऐसा बोल देते हैं कारण क्या है वो बताइए यद्यपि इधर मिथ्या भाषकर अवतरण करते यद्यपि यह ऐसा है परमार्थत्व परमार्द ब्रह्म ऐसा है न बंधो न मोक्ष इतेश परमाता न निरोधो न बद्धो न मुक्ता अतएव न बंधो न मोक्ष परमा ऐसा चीज होने पर भी तथापि तस्विन केचित चिंतन मुह्यंती लेखिर तो ले भी इस विषय में बहुत लोग मोहित हो रहे हैं कर्चित नहीं बोल रहे केचिन मुह्यंती बहुत लोग इस प्रकार से मोह को प्राप्त कर रहे ज्ञान की बात आती है ब्रह्मांड वहां पर क्या कश्चित धीर कत्वित हो जाता है, और मोह की बात आती है वहां के हो जाता है बाबा शत्रु हो जाता है अन्य शत्रु हो जाता है सब बहुवचन प्रयोग करते उन्हें मोह चांद में अनंत लोग पड़े अभिवेक में कोई कोई जनता इत्याह इसी को कह रहे हैं अस्पर्श योगो वैनाम दुर्दर्श सर्वयोगि योगि नो बिव्य अभय भय दर्शि अस्पर्श योग सर्व संबंध रूप स्पर्श रहित होने के कारण यह औपनिषद दर्शन को अस्पर्श योग नाम से सर्वयोग भी ही। सकल योगियों के द्वारा दुर्दर्शा निसंदेह योगियों के द्वारा बड़ी कठिनाई से सु दुर्दर्शा निर्पयोग होता है यार दुर्दर्श के अनुबोल नहीं प्रयोग कर रहे हैं बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है सकल योगियों के द्वारा भी कर्म योगी भक्ति योगी ज्ञान योगी सर्व योगी भी मुख्य रूप में कर्म लेंगे कुछ लोग और कुछ लोग ही लेंगे आगे अन्य को ले रहे कर्मी को आगे ले रहे हैं मंद मध्यम अधिकार भेद करते हुए तो मंदाधिकारी के लिए का और यहाँ तक के ले करते सर्वयोगी भी क्यों ऐसा होता है इस अभय पद में भी अभय भय दर्शिना भय को देखने वाले योगी लोग इस अस्पर्श योग से भयभीत होते हैं योगिनो अस्मा स्पर्श योगात बहुत सारे योगी ऐसे हैं जो अभय में भी भय देखने के कारण से इस अस्पर्श योग भी प्रषद दर्शन जो वेदांत दर्शन अद्विध दर्शन है इससे बहुत भयभीत हो जाते वेदांत के नाम से डरते पारंपरिक वेदांत को सुनना भी नहीं चाहते अजातवाद को सुनना ही और सृष्टि दृष्टिवाद में मस्त रहना चाहते जो कि अनुवाद है वो केवल वास्तविक विधि नहीं है वेदांत ही नहीं है सृष्टि दृष्टिवाद वेदांत का केवल के आरंभिक स्थिति है जो विद्या ज्ञानी उनके लिए विद्यमान वस्तु का अनुवाद मात्र करके कथन करने की प्रयास किया गया है उसी में निष्ठा रख लेते लोग सृष्टि दृष्टिवाद तो नहीं उससे आगे बढ़ते ही नहीं दृष्टि सृष्टिवाद और तो सुनना नहीं चाहते उन्हें पसंद ही नहीं है जगत पैदा नहीं हुआ तो नाराज हो जाएंगे ऐसा दिख रहा है ऐसा ब्रह्म ही है और सर्व दर्शन समुच्चय नाम ग्रंथ भी है ब्रह्म सत्यं जगत पूज पठ सत्यम चित्र सत्यम पठाभिन्न हो जाएगा क्या भी सत्य है क्या पट से अभिन्न रूपये अभिन्न रूपे न दर्शन हो रहा है इसीलिए तो ज सत्यम सर्व सत्यम है ना ऐसे कहना पड़ेगा तो तो सर्विस में अभिन्न होकर के प्रतीत हुआ था तो ऐसे लोगों को क्या समझा है? मानते ही नहीं वो कहेंगे तो क्या अधिक से अधिक तर्क है जब तक सर्प दिख रहा तब तो तक तो सर्प सर्व्य था कि नहीं था जब तक तो जगत दिख रहा तब तो जगत सत्य मान लो कहते तो हमने कहते हैं जब तक आकाश में नीली माँ दिखी करे तक आकाश में नील रूप लो तो मान लोगे क्यों नहीं मानो नहीं माने, नहीं माने तो काल रूप काल, है। काल, काल, काल नील को सत्य मानो उसको भ्रांति कह देते हो प्रती काल में भी आप स्पष्ट कर लेते नहीं आकाश में कभी रूप नहीं हो सकता जो मुझे दिख रहे भ्रांति है अन्य त्रिप्यो नहीं मानते हठ लोगों का क्योंकि उनके अंदर पूर्वाग्रह दुराग्रह है कर्तृत्व तो, भक्तृत्व तो अहमता ममता सारी कचड़ा भरा पड़ा से वेदांति बनते हैं, इसलिए ऐसी समस्या हो जाती है। आजातवादी के लिए समस्या नहीं है न विरोध हमारा किसी से विरोध ही नहीं है क्यों सब भ्रांति से चल रहा है दृश्य है चलने में नाटक चल रहा, चल कर रहा है चलते रहे पर्दे में जैसा चीज दिख रहा है मालूम है पर्दे में है भी नहीं और दिखाई भी दे रहा है और उस दृषि को देखकर करके बांध ले रहे हैं बस तो इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी में अज्ञानी उसे मोहित होता है दृश्य से ज्ञानी मोहित नहीं होता उसे मोह है या नहीं निर्णय कैसे लोग बाहि दृष्टि से देख समझते हैं इनके बहुत साधन संपन्न है इसलिए यह भी गड़बड़ है अरे वो साधनों में मोह है या नहीं आसक्ति है या नहीं ये तो अंतकरण का मामला है ण की स्थिति को जानचने की क्षमता किसके पासनगिरी महाराज ट्रेन से जब आ रहे थे से आ तो ना घटना घटना से क्या समझ में आई उस सेट के बोले एक सोट गैस था लेकिन उसके अंदर पूरा आसक्ति थी जो चतुर्माश हुई थी उसमें बहुत मालटाल था बहुत साधन लेकर के आ रहे थे गटरी के गर्तन शर्तन दुनिया भर चीज था देखने में इसके एक ही एक छोट के साधन थी तो महात्मा तो तो सब को सबको दे दिया जाएगा आश्रम का चीज है हमारा थोड़े कुछ है हमारा कुछ भी नहीं चिन्मन जी यही बोलते थे चिन्मयन जी का नाम पे चढ़ देते थे लोग ना हम नाम पर लोग देते हैं। आप भले हमारा नाम डालो लेकिन जाता सब ट्रस्ट में हमारा या ट्रस्ट तो ट्रस्टी, तो ट्रस्टी बना रहे हैं। और परमार्थ करें कि करें हो जाए। किसवार दृष्टि सभी के अंदर थोड़ी आ सकती अब दृष्टि वाले को पहचान नहीं सकते जी जैसे कितनी साधन संपन्न है, वो तो कम से देखने सिर की कपड़ा भी पहन लेते थे अब यहाँ चिदानंद जी को देखिए अभी पिछले शरीर शरीर छूट गया क्या कमी साधन कोई कमी अरबों रुपयों की संपत्ति के मालिक आश्रम एन रहते कैसे बिल्कुल सर किसी भी चीज के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति कर्तृत्व ममता कुछ भी नहीं बाहर से पता थोड़ी चलता है इसी कार में आ रहे हैं इसी कार में जा रहे हैं आंतरिक वृत्ति को समझना बड़ा कठिन था ये जो बात कही जा रही है आंतरिक वृत्ति की है अद्वैत दर्शन से बड़े बड़े योगी भी भय आ जाते हैं क्योंकि उनको भय दिखता है अज्ञानी बच्चे के समान अज्ञानी बच्चे को क्या करो आप अकेले कमरे में छोड़ो चिल्लाना शुरू करेगा नहीं करेगा डरेगा रोएगा बचाओ बोलेगा अरे अंदर कोई नहीं तुम्हें न मारने वाला है न पीटने वाला है ना डांटने वाला है कोई नहीं है मस्त पड़ा रहा करता है चिल्लाएगा और माता पिता का बीच में पसंद करता है जो तो मारते हैं पीटते हैं डांटते हैं धब कुछ होता है फिर भी वही पर रहना पसंद होता वही हाल सभी का है भाषा दिख, का हो गो नाम आयाम सर्व संबंध आख्या स्पर्श वर्जित प्राप्त अयाम ये जो ुभव है आत्म तत्वानुभूति कैसा है सकल संबंध रूपा स्पर्श हाथ का स्पर्श या चमड़े का स्पर्श नहीं है स्पर्श मतलब सर्व संबंध वर्जित रहित होने से वर्जित्व क्या बल्कि टिप्पण का अनुर्भ कर वर्जकत्वरजक है सकल संबंध का वर्जक ही है ये अत्य तो में इसका नाम अस्पष्ट नाम वही प्रसिद्ध उपनिषद प्रसिद्ध उपनिषदों उपनिषदों में हुआ में यह हुआ मैंने उपनिषदनिषद प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपनिषद प्र, यह जो परमार्थत्व ब्रह्म का और कुछ नहीं हो अपनी आत्मा प्रत्येक की है इतम प्रागुप्त परिपाट्य कूटसदानंदादान प्राप्त यदि भी इस प्रकार के जो उक्त प्रयोग क्रम से चिंतन मन आदि करने से कूटस जो सच्चिदानंद रूपा है वह तत्व तो ज्ञान से प्राप्त होता है तथापि तथा मूढ़ मूड है वो तन नहीं हो पाती यश तत्वानुभव से स्वरूपावस्थान फल उक्तम जिस तत्वानुभव से स्वरूपावस्थान रूपा फल कहा गया उसी को दूसरे नाम से कह रहे हैं अस्पर्श नाम से चला वर्ण आश्रम धर्मेण पापादि स्पर्शो नवती अस्म की अद्वैता अनुभव अस्पर्श स्पष्ट कर देना क्योंकि वर्ण धर्म आश्रम धर्म पाप पुण्यदि मल इसे किसी के साथ भी स्पर्श में संबंधो न नवती जिससे संबंध नहीं होता है ऐसा जो तत्व है ऐसा जो ब्रह्म है ऐसा जो आत्मा ऐसा जो तत्व ज्ञान है ऐसा जो अद्वितानुभूति है उसी का दूसरा नाम अस्पर्श है शहेष योग का स्पर्श ही योग है जीव से ब्रह्म भाव योजना योग जीव का अपने ब्रह्म भाव में वापस लौटा देखते नाम से इसका नाम योग भी पड़ गया सर्व समुदान स्पर्श इत्यादि नाम जो श्लोक कार्य में है है नाम इस पर में ही तो ग्रहण करना है नाम अवैसमते कहा ऐसा स्मृत है प्रशदों है? नलिप्ते कर्मणा पाप के नीचे बोलो क्या मानते हैं श्रवणिध्यासन बड़ा दुखदायी है इसलिए इसमें जाना नहीं हमको वेदांत का श्रवण वेदांत का मनन वेदांत का निध्यासन बड़ा कठिन काम है ये तो बड़ा गड़बड़ है कि तुम ही नहीं है बोल देते सीधे फायदा नहीं हुआ ऐसा ऐसा बोल देते ए, ठीक नहीं इसलिए हमको तो घड़ी घंटा चाहिए घंटा बजाएंगे शंख फूकेंगे और राम राम करेंगे आरती उतारेंगे ये सब जो है ना मैं दास बने रहूँ वही ठीक है और स्वामी और अलग अलग ही रहना ऐसे मानने वाले दुख के दृष्टि दुर्दशा सर्वि योगी भी इसीलिए सकल योगियों के द्वारा भी यदि यह अनुभूति भी आता है तो दुखे श्रवण मंडी महान कठिन साधनों के द्वारा ही यह अनुभव है। वेदांत सात विज्ञान रहित ही सर्वयोगी भी आत्मसत्यानु आयास्य वेदांत विज्ञान से रहित लोगों के द्वारा सर्वयोगी कौन है जिनको दुर्दर्शे वह योगी वास्तव में वेदांत विद विज्ञान से वेदांत विद्य वेदांत जिन्य विज्ञान विशेष अनुभूति रूप ज्ञान से रहित जो योगी है उन लोगों के द्वारा यह अनुभव करना कठिन क्यों है क्योंकि उन लोगों को आयास लभ्य होता है क्या आयास है आत्मसत्यानुद आयास लभ्य आत्मसत्य अनुभदो ये ते श्रवणाध्या आत्मा ही सत्य है ऐसा अनुभूति होता है जिससे ऐसे श्रवणा जो साधन वो साधन भी आयास हो ये शाम महान आयास है महान दुख रूप है ऐसा मानते हैं जो उन लोग उन लोगों के द्वारा उस आयास करने पर ही लुबोध आयास हो ये शाम विग्रह ऐसे विग्रह की भी कर सकते हैं, दो नंबर टिप्पणी स्पष्ट कर यदि भी उत्तम अधिकारी उनकी चर्चा है यहां तक उनतालीस तक तो उत्तम अधिकारी की उत्तम अधिकारी लोगों में भी इवन कोटि कर दिया जो लोग इसको भी आयास मान रहे और कुछ ऐसे होते तो जो पूर्व जन्मों से उनका अभ्यास हो चुका है जन्म है, उनके लिए आयास नहीं है अनायास ही श्रवण निध्यास हो जाता है सर्वोत्तम कोटि कहेंगे देखिए अब आएगा योगी नी ही अस्मा योगं यद्यपि उसको भी लेकिन क्या उल्टा सोच रहे वो वो हमारे नाश हो जाएगा आत्मनाश रूपम योगं अपने नाश रूप इस योग को मानते हुए भयम कर भयम भय कई लोग चर्चा करते हमसे यही बोलते हैं महाराज आप ब्रह्म हो जाएंगे तो ब्रह्म का आनंद कौन अनुभव करेगा आप ब्रह्म ही तो ब्रह्म ही हो गए कौन अनुभव करेगा ब्रह्मांड में मैं आनंद रूप हूं अनुभव कौन करेगा चक्कर है अरे उसको विशिष्ट रूप अनुभव करना क्यों चाहते आप गंगा जी गई समुद्र बनना चाहती थी समुद्र बन गई बनने के बाद वही भी वहां अंदर जाने के बाद अनुभव करूं कैसे अनुभव करेगी गंगा रूपी विशिष्ट भाव है वहां पर समुद्र में पहुंचते ही विशिष्ट भाव खत्म हो गया समुद्री हो गई और वहां पर विशिष्ट रूपेण मैं अनुभव करूं ये विचार ही करते जैसे आप सुशक्ति में जाते हो आप ये सोच के जाते हैं मैं सुशक्ति का आनंद का अनुभव करूं उस समय क्या अनुभव कर रहे हो आपको मालूम है उस समय मैं आनंद अनुभूति कर रहा हूं सुखपूर्वक मैं सोया हूं सुख सुका, अनुभव कर रहा हूं मालूम नहीं रहता है। फिर भी रोज उस चक्कर और जगने के बाद आप गए हाँ मैं सुखपूर्व सोया था बड़ा मजा आया बड़ा आनंद आया खूब बढ़िया नींद आई जिस प्रकार अपने शुद्र आनंद वाला सुशक्ति के लिए रोज प्रयास कर रहे हो रोज उसमें जाते हो उस समय बने आपको अनुभव नहीं हो रहा है मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं फिर भी उसके लिए आप मरते हो इसी प्रकार मोक्ष को क्यों नहीं समझते ये तात्कालिक आनंदानुभूति यदि वह उस समय में अनुभव में नहीं हो रहा है मैं सुख परोक्ष होया हूं यानी मैं सुख परोक्ष होया था बाद इसे समाधि में आप आनंद रूप है उस समय आपको मालूम नहीं होगा मैं आनंद रूप का अनुभव कर रहा हूं समय से बाहर आ गए तब पता जब मैं आनंद रूप में आनंद रूप अनुभव गया था तो समय नहीं हो सकता समय आनंद रूप हो गए क्योंकि वो अपने आप को खोना पड़ता अपनी विशिष्ट रूपता को त्यागनी पड़ेगी अपने आप इस विशिष्ट रूपता को त्यागे भी ना इसका नाश किए भी ना, आप अपने स्वरूप अनुभव नहीं सकते स्वरूप स्थिति खो नहीं सकती है ये विशिष्टता ही स्वरूपानुभूति का बालक और अपने विशिष्टता का नाश को नहीं चाहते आत्मनाश रूपम वो क्या मानते हैं इधर मेरा ही नाश हो जाएगा मेरा नाश आत्मनाश का अपने विशिष्ट देवदत्ता विशिष्ट रूप मान रखा है ब्राह्मण हूं मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ ग्रस्त आश्रम में विशिष्ट रूप मान रखा है उसी का नाश का भय उनके अंदर बना रखता बल्कि उसके नाश की बिना मोक्ष तो हो ही नहीं सकता इमं योगमान भयंकर अभय अशिन भय दर्शन इसलिए वे लोग अभय रूपाय वस्तुओं में भय के अनुभव करने वाले लोग हैं। भय निमित्त आत्मनाश दर्शन शिला भय का निमित्त क्या है अपनी नाश आत्मा का नाश का ही दर्शन करने स्वभाव वाले हैं अर्थात अविवे नहीं करता, अभिवेकी है जिस आत्मनाश का भय उनको बोल रहे हैं जागृत में उसी आत्मा का नाश हर दिन सुषित्त में हो रहा हर दिन आप सुशक्ति में उस आत्मा का नाश कर ही रहे हैं। जिस आत्मा का नाश कर तो आपको भय हो रहा है ये आत्मा किस से किसको हैं? कर्तव्य भक्तों से विशिष्ट जीव को और इस जीव भाव का नाश होने के लिए रहता है मैं देवदत्त अब मैं शिशक्ति काल में अपने सुख रूप का अनुभव कर रहा हूं ऐसे कहा रहता है ना आपको अपना बल्कि पुरुष में यहां से वर्णन कर दिया सुक्ति में आपको यह भी नहीं पुरुष है स्त्री रहता है मैं जो सोया हूं इस समय भी मैं पुरुष हूं ये भी मालूम नहीं रहता आपको हो होश ही नहीं शरीर का पुरुषत्व का स्त्रीत्व का न पुंसत्व का किसी भी चीज का होश वर्ण का नहीं आश्रम का नहीं किस चीज का नहीं न मनुष्यत्व का है ना पशुत्व का है पशु भी आपने आग बोलू पशु को भी मालूम नहीं पशु सोए मनुष्य को मालूम मनुष्य सोया हूं तो ज्यादश जीव भाव को लेकर आप भयभीत हो रहे हैं मेरा यह जीव भाव भाव का नाश हो जाएगा वह तो रोज में नष्ट हो रहा है फिर भी आपको कोई दुख नहीं है। और उसके नाश होने के, प्रति है। के नहीं रहेगी इसको सुन के तुम डर रही हो आश्चर्य ना इसे कहते अविवेक अविवेक नहीं करता अगले काल का तुम्हारे अवतरने का अनुग्रह उत्तम दृष्टि नाम अद्वित दर्शन अद्वित दृष्टि फलंच मनोनिरोधम उत्तम दृष्टि वाले लोग जो हैं उनके प्रति अद्वित दर्शन और अद्वित दृष्टि का फल रूपी जो मनोनिरोध वह वर्णन हो गया अखंडात्मिक आकारता क्या मनोनिरोध है मन का निरोधकार क्या क्या तो ब्रह्माकारता होना यही खंड काकार ब्रह्मरूपता ब्रह्म की अनुभूति यही मनोनिरोध है उत्तम अधिकारी के दृष्टिकोण से और उसी मनोनिरोन का अलग अर्थ कर देंगे अब मंदाधिकार मनोनिरोधाधीनम आत्मदर्शनम उपन्यासि मंद दृष्टि वालों को मनोनिरोध के अधीन जो आत्मदर्शन होगा किस प्रकार से होता है उसी को विस्तार उपन्यास करने के लिए यहां से आरंभ कर रहे हैं चालीसवें श्लोक रज्जु कल्पितम उत्तम आधिकारी के बारे में भाषकर संक्षेम कदम कर रहे हैं जिन लोगों के अंतकरण में जो उपाधिण में निश्चय है क्या ब्रह्मस्वरूप से तृप्त के समान कल्पितमेव मन इंद्रिया मन इंद्रिया से पूछ क्या है कल्पित ही है अदय वास्तव में इनकी उत्पत्ति है न स्थिति है न लय होगा न कुछ होने वाला न परमार्थ देते परमार्थ है ही नहीं ऐसा निश्चय जिनके अंदर है जिन विद्वानों के अंदर जिन जीवन मुक्तों के अंदर कैसा उनका ब्रह्म स्वरूपाना जो कि ब्रह्म हो चुके हैं उनका अभय मोक्षा चाषया शांति उनका जो अभय रूपता है मोक्ष नाम से है जो कहा जाता है वह अक्षय शांति है वह स्वभाव है नान्यायता व किसी साधन से प्राप्त नहीं है जिसके बारे में पहले 36वीं कारिका में कहा था तीन छत्तीसवें नोपचार किसी भी प्रकार का समाधि आदि साधन की भी जरूरत नहीं जरूरत नहीं कुछ भी है। है। उसे कुछ प्रारंभ कर्म से जो कुछ भी हो रहा है ठीक है पढ़ रहा है तो ठीक पढ़ा रहा है तो ठीक सो रहा है तो ठीक नहीं हो रहा है तो ठीक कुछ भी हो या ना उसे कोई लेन देन ही नहीं ऐसी स्थिति वाले का वर्णन हो गया ये तो अतो अन्य और जो उनसे अन्य योगी, योगी लोग है कर रहे हैं उपासना अनुष्ठान करने वाले जो लोग हैं कि है नंबर मार्ग और उपासना करने वाले लोग जिनके बारे में कहा था हीन उत्तम को छोड़ो कहा था हीन और मध्यम को आगे बताऊंगा बोले थे वो या हो रहा हीन मध्यम दृष्टि मनो अन्त आत्मव्यम आत्म संबंधी पसंद क्या मानते हैं आत्मा से भिन्न और आपको संबंधी एक अलग ही चीज मन नाम का है उत्पत्ति मन नाम जो उत्पन्न है नाम का चीज है और उस आत्मा का संबंधी है आत्मा से भिन्न है ऐसा मानती और उस मन के द्वारा अपना आत्मा का अनुभव करना चाहता है मन सेवा दृष्टम इत्यादि यही मंद और मध्यम अधिकारी उनके लिए मोक्ष फलम्बाहा मनस इत्यादि ना उन्हीं को मोक्ष का फल बताने के लिए मन से आत्मसत्यान तो बोध तो रहता नाम वो जो आत्मसत्यान तो बोध से रहित अनुभूति से रहित है उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि मनस इत्यादि कारिता के द्वारा